श्रीमदृंदावन धाम की जय श्रीताय गौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गौरपाल जय राह रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो विष्ण जय जय राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गो राह रमि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राहारम हरि गोविंद जय जय श्री भूलमंडावरि जय नमो जय जय जय हो की। हो बाबा की की ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जय तुराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदमो व्यासो यस्य यहां वा ममक जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णा जगद्धाम प्रेरणया हम प्रवंबरा तस् हरे पदकमल वंदे श्री वंदेहं श्री श्रीगुरू वैष्णवा श्री सागम सह गण रघुनाथी साइतम सहित श्रीकृष्ण चैतन्यशाला जगत वक्षो ृ वंदेप्रे विधोराश्मी तलशोमे कस्तूरिता श्रीखंड नखचंद्र कालहरीज मात नारायण नमस्कृत नरमच नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जयंदीर नाराणा नाराय नरो दिव्य सरस्वत नम व्यासा नमो धर्मा नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यों नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना मो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे दुर्गतियावलोक हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासजीवे यत्र दयांत्रुसी पद्म पुराण पठन द्वारा पीरसपोत्सोस्वामी श्रीमद्भृंडा रस उसको प्रकट करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ जिसमें श्री वृंदावन की अद्भुत विशेषताएं उनका निरूपण किया जाएगा पूर्ण प्रसंग में ग्रंथकार मंगलाचरण कराए और मंगलाचरण करते हुए प्रेम की विभिन्न विशेषताएं हैं इस बात का संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कराए हैं कि उस अद्भुत प्रेम का दान करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और उन्होंने कृपा करके उस प्रेम का जी मात्र को दान किया उसके महात् को बताया अनंत श्लोक और उसी श्लोक के प्रसंग में श्रीमद महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप है कृष्णम कृष्ण महाप्रभु के अवतार का अंतरंग वो भी किया। श्री कृष्ण ही आप राधा भाव और से युक्त होकर के श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए विराजमान कृष्ण कृष्ण का ही आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं अर्थात राधे का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण कृष्ण का ही आलिंगन करते हुए और इस तरह से श्री कृष्ण ही भाव और इनसे उस माधुर्य का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करते है। ये कर हैं ये पूर्व प्रसंग में बताए पांचवा श्लोक शुरू कर रहे हैं अनल तम जलपथों दासा भावा गूढ़ गूढ़ष्ट बिंदू मदस्य अंत प्रेम माधिकूर्णावंता हे मैंने एक ऐसा विषय ले लिया जो बड़ा कठिन ठीक बात है गीत से डर रहे हैं हम अत्यंत कठिन विषय है बड़ा बड़ा विषय एकदम जैसे कोई नया तैरा हो और जैसे स्विमिंग पूल के वो जंपिंग डीपेस्ट जैसे जम से वो वो उसमें कूदे तो ये उसकी गलती है भाई उसे कहीं पहले कम पानी में तैरना सीखना चाहिए और वो एकदम गहरे पानी में ही सबसे पहले डूब पाए तो ऐसी दशा हमारी हो रही है तो श्री ग्रंथकाल कह रहे हैं कि इतना कठिन विषय हमने ग्रहण कर लिया है कि प्रेम पतन की महिमा का वर्णन करेंगे प्रेम की विभिन्न वृत्तियों का वर्णन करेंगे प्रेम में क्या क्या स्पेशलिटी है क्या क्या विशेषताएं हैं उनका वर्णन करेंगे ये बिना अनुभव के हमारे बस की बात नहीं है फिर भी हम श्रीमद महाप्रभु की कृपा का बल लेकर के इस कठिनतम काम में कूद पड़े हमारी हंसी तो होगी परहास तो होगा पर तो हो हो रहा है, तो हो जाने दो। क्योंकि हम महाप्रभु इसलिए महाप्रभु कुछ न कुछ हमसे हम कहलवाएंगे इस भरोसे हम इस कठिनतम कार्य में इतने बूढ़ विषय में हम कूद रहे हैं और इस बूढ़ विषय की व्याख्या करने के लिए इसका विश्लेषण इसका जो एनलिसिस है इसका जो विश्लेषण है उसको करने में करने का हम प्रयास कर रहे हैं वास्तव में बहुत कठिन विषय है ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि क्या मैसेज देना चाहते थे सब उल्टा उल्टा मैसेज देंगे क्या समाज को कि धर्म का पालन मत करो धर्म का पालन करो धर्म धर्म मिथ्या एवं सत्यम सत्यम एवं मिथ्या तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं उल्टा उल्टा उल्टा मैसेज कैसे दे रहे हैं क्या संदेश देना चाह हैं परंतु जो रसिक जन है वे रसिक जन मेरे इस प्रयास की जरूर प्रशंसा करेंगे और वे मेरे ऊपर कम से कम हंसे तो यही कह रहे हैं कि अश्य माने ये जो तुच्छ बुद्धिहीन ये जो विद्यार्थी इस क्षेत्र का एक नया रंग नया एक अभी अभी जो इस सेना में भर्ती हुआ है ऐसा व्यक्ति इतनी कठिन बात को करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है अस्य अनल जलपता जलपता पता आज प्रेम क्या तत्व है प्रेम की क्या विशेषताएं हैं उसकी क्या अद्भुतता है जो दूसरी के प्राप्त नहीं होती है इन विषयों में अनलपम जलपता मैं केवल संकेत नहीं कर रहा हूं बल्कि इसका व्याख्या पूर्वक माने पर्याप्त मात्रा में मैं इसका वर्णन करने के लिए उत्साह हो रहा हूं कि प्रेम की उन महिमाओं को मैं समझूं और दूसरों को समझा दू तो अन्य अल्प माने थोड़ा अनल्प माने ज्यादा मैं पर्याप्त मात्रा में प्रेम की विभिन्न विशेषताओं को फीचर्स को उन सभी जगत के लोगों के सामने वर्णन करने के लिए उसको हूं जिसको के जगत के जीवों के लिए समझना बड़ा कठिन है क्योंकि ऊपर से देखने में मेरी बात सब उल्टी उल्टी दीखेगी पंत तो मैं ऐसा कर रहा हूं क्यों क्योंकि श्री महाप्रभु भी तो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति होकर के विराजमान जय बोलो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति से कृष्णचंद्र महाप्रभु की जय महाप्रभु का जो स्वरूप है वो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति है हे कृष्ण परंतु आचरण करते हैं राधिका जैसा भीतर से कृष्ण है परंतु ऊपर से आचरण करते हैं जो रूप कांति धारण का रखी है वो राधिका की धारण कर रखी है भीतर से सबको आकर्षित करने वाले और रोलाने हैं रोलाने वाले हैं परंतु तो बाहर से स्वयं रो रहे रो रहे जो कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं सटका सरल रूप धारण करके गौलहरी के रूप में खड़े हुए हैं धामेश्वर के रूप में जो विराजमान हैं, खड़े होते जिनके नाम में भी परिवर्तन हो जाता है जगत है राधा गोविंद नाम हो जाता है गो गोविंद पहले राधा पीछे सब कुछ परिवर्तन हो जाए तो यहां कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ पक्ष में तो यहां पर जन्म हुआ है गौर पूर्ण पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष में तो सब उल्टा उल्टा होकर के जो विराजमान इसलिए श्री वृंदावन का जो स्वरूप है वो वृंदावन का स्वरूप भी ऊपर से देखने में जो शास्त्र की विधि है उससे देखने में बिल्कुल उल्टा आचरण होता है जगत में पर भाव अभाव निंदनी परंतु यहाँ परम परम बंद नहीं जगत में झूठ बोलना निंदनी परंतु यहाँ जब भी आप दान के लिए में या कहीं अन्य अन्य मुक्ता चरित्र आदि के समय जब भी भाष करने के लिए बैठेंगे तब झूठ ही बोलेंगे झूठ बोल करके रस का विस्तार करेंगे क्रोध का, का विस्तार करेंगे तो लगता यह है कि ये क्या दे रहे हैं? परंतु तो प्रेम रस की रीति ही अद्भुत है ऐसे ही श्री प्रेम रस की विरुद्धता का विरुद्ध धर्मता का आज अन्य माने पर्याप्त मात्रा में मैं व्याख्यान करने के लिए बैठा हूं क्यों क्योंकि दास भावा मैं श्री महाप्रभु का ही दास हूं और महाप्रभु का स्वरूप जैसे प्रेम वैचित्र प्रेम विलास विवर्त रूप है प्रेम विलास विवर्त रूप है इसी प्रकार मैं भी यहां श्री वृंदावन की इस प्रेम पत्तन की विरुद्ध धर्मता का वर्णन करूंगा कैसे वर्णन करूंगा क्या अपनी कल्पना से करोगे क्या बोल नहीं नहीं गुण हम ये की विचित्रता अत्यंत गुढ़ है और आचार्यों ने श्रीमन महाप्रभु ने इसका पान किया और पांग करने से जब ढकर ढकर उसका पान कर रहे हैं तो जो सिकों से एक आध दूध टपक गई है उन दूधों को ही चूस करके उन दूध का ही पान करके मैं उन मदस्त उन मत तो हो रहा हूं हमारा पेट भी उतना ही है जो एक आध रस की धरती में टपक गई आचार्यों के मुख से श्रीमद् महाप्रभु के मुख से उन चाट रहे हैं अंतप्रीत प्रेम माध्यमिक घूमणा बनता वे संत कैसे हैं अंत जिन्होंने अपने हृदय में इस श्री गोपी प्रेम का जो अद्भुत है जहां पर जितनी भी निंदनीय वस्तु थी वे बड़ी आदरणीय बन गई। कृष्ण की विशेषता है कि शास्त्र में जो निंदनीय था उसको ही पर अत्यंत आदरणीय बनाया शास्त्र में चोरी करना निंदनीय पंच कृष्ण स्वरूप में माखन चोरी से ही लीला शुरू होती वस्त्रों की चोरी से ही लीला शुरू होती है जगत में पर प्रेम निंदनी शास्त्र में पंत यहां पर प्रेम ही है तो जो निंदनी है वही यहां परम बंदनी होकर के इस कृष्ण में विराजमान तो अंतप्रीत प्रेम माध्विक घूणा बनता ये रसजन इन्होंने प्रेम की माध्विक माने शराब प्रेम के मध का पालन कर लिया है और उस प्रेम के मद में ये भूना बनता है, ये मसवाले हो रहे हैं नशे में चूर नशे में ये तुन्न होकर के विराजमान है दुत होकर के विराजमान प्रेम माध्विक घूणा बनता प्रेम की माध्यमिक मान शराब में है में घूणा बनता मन जिनको चक्कर आ रहे हैं ऐसे संत ऐसे संत मेरे इस साहस का मां हसंतो साहस की हंसनी न करे मैं एक साहस करने के लिए जा रहा हूं उसकी हंसी नहीं हो ये प्रार्थना करता रहा तो ये अपनी विनय जो है उसका आविर्भाव कर रही है कवियों में लौकिक कवियों में कई बार ऊपर से तो विनय है परंतु तो भीतर से अभिमान प्रकट करती हैं कवियों ने गर्भोक्तियां बड़ी कही हैं संस्कृत के पुराने जो कवि हैं उन्होंने बड़ी गर्भोक्ति कही श्री हर्ष कहते हैं कि साहित्य सुखमार वस्तु ने तरके वेदा तर समे भारती पता है मेरा नाम हर्ष है ये अभिमान में हर्ष कभी तेरा है कि मेरा नाम हर्ष है साहित्य सुकुमार वस्तु ने साहित्य जैसी सुकुमार वस्तु हो चाहे ग्रंथले से युक्त कोई ज्ञान का पक्ष हो दर्शन का पक्ष हो वर्क वा वी संविधान करी चाहे तर्क हो यदि मैं रचना करने वाला हूं तो चाहे तर्क हो चाहे दर्शन फिलोसफी हो चाहे साहित्य हो समृत समम लीलाएते भारतीय मेरी जो वाणी है वो सर्वत्र समान रूप से क्रिया करती है और उसमें दृष्टांत कवि जैसा दृष्टांत देते हैं कि भूमि प्यारे से प्रिय प्रीति है भूमिर वर्भांग पर तृणवती दरभंग पर आब्रता चाहे परम कोमल शैया हो चाहे दर्भ अंक दर्भ के अंकुरों से आवृत तकरीली भूमि हो चाहे रेती हो यदि प्यारा हृदय को चाहा हुआ है तो मिलन का सुख समान यह दृष्टांत ऐसे ही तो तल के तो मेरी जो ऐसी तो जो कविताएं हैं वो कविताएं कवियों ने दर्भ की कविताएं बड़ी कही पंत वैष्णवों ने सर्वदा बिन्मता ही कविता कही तो साहित्य सुकुमार वस्तु ग्रह ज्ञान ग्रह तर्वा मई ते भारती भूमिर्वा यद तुल्य प्रियल योजिता जो महाकवि है वो महाकवि कहते है, कहता है अभिमान करते हुए महाकवि की प्रशंसा में यह बात कही गई कि उपमा भारवे दंडना पांग को मांगे में कालदास तीनों गुण विद्यमान तो कवियों ने ऐसी बड़ी गर्भोक्तियां कही परंतु वैष्णव गण वास्तव में त्रागत सुनिश्चित होकर के जो स्वभाव है उस स्वभाव को धारण करके ही कहते हैं कि मैं इस साहस को करने के लिए जा रहा हूं वे संतगण जिन्होंने प्रेम के मद का पान कर लिया है वे संत साहस मां हसंतु तो मेरे इस साहस की कहीं हंसी न मैं जो साहस करने के लिए जा रहा हूं उसकी हंसी नहीं की जाए ये प्रार्थना करें तो साहस मां हसंतु संस्कृत में साहस शब्द का प्रयोग निंदा के अर्थ में होता था परंतु तो बाद में अर्थ उत्कर्ष हो गया आजकल हम कहते हैं वो बड़ा साहसी है संस्कृत में एक गाली थी आजकल उसकी प्रशंसा में प्रयोग किया जाता है वो बड़ा साहसी है साहसी साहसिकार हो तो होता है संस्कृत में डाका डालने वालों पर आजकल साहसिकार तो हो गया बड़ा प्रशंसनीय <laughs> ये उल्टी बात हो गई तो साहस यहाँ पर अपनी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि मैं ये जो साहस कर रहा हूं साहस करना माने जबरदस्ती जहां अधिकार नहीं है वहां अधिकार को स्थापित करना इसका नाम साहस और ये निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होता था परंतु यहाँ पर यही प्रशंसा के अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है कि मैंने जो सांस पिया है बाद में प्रशंसा के अर्थ में हो गया यहां पर कह है, एक एक रहे हैं मेरे सांस के ऊपर वे हसे में इस प्रेम की एक माधुरी एक बिंदु मात्र पाकर के ही जो भक्तगण हैं वे मतवाले हो जाते हैं और मैं उसके एक सीकर मात्र को प्राप्त करके नीड उच्छिष्ट बिंदु मदस्य बिंदु मात्र से उन्मक्त हो रहा हो तो जाता हूं ऐसा कहकर के दास स्वभाव के कारण मैं रसकों की जो वाणी है उसकी ही एक बिंदु को लेकर के कृत्य हो रहा हूं या दास स्वभाव का तात्पर्य है कि वैष्णवों का स्वभाव है कि वे सर्वदा सर्वदा श्रीमद् गुरुदेव के उत्थिष्ट का ही सेवन करती है संतों के इस शीत प्रसाद का वे सेवन करते हैं ऐसे ही संतों ने जो वर्णन किया श्रीमन महाप्रभु ने जो वर्णन किया उसकी ही एक बिंदु को भोजन करना उससे ही अपनी जीवन यात्रा चलाना यह हमारा भी स्वभाव है इसलिए पूढ़ लीढ़ोक्षिष्ट बिंदु मदस्यों जो बिंदु मात्र है लेको मात्र लगा हुआ है जैसे पात्र जो है उस पात्र में अपात्र में श्री गुरुदेव ने प्रसाद सेवा की है प्रसाद पाया है तो प्रसाद जो छोड़ पात्र जो छोड़ा उसमें कहीं हुआ रह गया कुछ अंश कुछ रबड़ी कोई थी उसमें चिपकी हुई रह गई तो जैसे शिष्य की प्रवृत्ति देखने में आती है कि श्री गुरुदेव के प्रसादी जो आ, छिष्ट है जो चिपका हुआ थोड़ा तो सा अंश रह गया है उसको भी वे कोच करके खा जाते चाट लेते हैं और शिव गुरुदेव के प्रसाद को ग्रहण करते हैं ऐसे ही रसको ने जो वर्णन किया जो चिपका हुआ रह गया है उसको ही मैं खा रहा हूं और उसका ही वर्णन कर रहा तो तो लीढ़ोक्षिष्ट बिंदु जो बिंदु मात्र उनकी रचनाओं में चिपका हुआ रह गया उसका ही आश्रय लेकर के आगे वर्णन कर अब कथा वस्तु को प्रारंभ कर रहे बिहारी यहां तक वंदना का प्रकरण हो गया आगे कह रहे हैं मते मतरती युवती पालयता मधुर मेचको राजा गगने बिलसत नगर नई किश्वरों मंदरम नाम एक राजा है उन राजा का नाम है मधुर बड़ा मेचक नाम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुर, मधुर। चार के मधुर संसार का जो माधुर्य उससे भी बढ़कर के हुआ ब्रह्म का माधुर्य ब्रह्म के माधुर से भी बढ़कर के हुआ परमात्मा उनका योग में कहीं सगुण निर्गुण जो स्वरूप है वो माधुर्य और उससे भी मर के हुआ सगुण साकार माधुर जो भक्तगण अनुभव करते हैं तो ज्ञानी निरूपण करते हैं अनुभव करते हैं निर्गुण निराकार जो योगी हैं वे अनुभव करते हैं निर्गुण साका और भक्त अनुभव करते हैं सगुण साकार ब्रह्मे थी परमात्मा और भगवान ब्रह्म है निर्गुण निराकार परमात्मा है निर्गुण साकार और भगवान है सगुण साकार सगुण साकार में जो आस्वाद की प्राप्ति है ऐसी आस्वाद की प्राप्ति और कहीं पूछे नहीं उससे भी बढ़कर के आस्वाद कहां है वो सगुण साकार में भी श्री कृष्ण का जो स्वरूप है निराकृत स्वरूप है वह परम परम मधुर करके के को मधुरम वे जो राजा है उनका नाम है मधुर बेचक एक नगर है प्रेम प्रेम प्रेम उस प्रेंपक्तन, रूपी नगर इसके एक राजा है, उन राजा का नाम है मधुर ओम बेचक मधुर कहने का तात्पर्य है मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम चार बार मधुर शब्द का प्रयोग किया अर्थात भौतिक सुख हुआ एक मधुर उससे बढ़कर के दूसरा मधुर हुआ ब्रह्म तीसरा मधुर सुख हुआ परमात्मा का सुख और चौथा मधुर सुख हुआ वो हुआ भगवान का सुख और भगवान के सुख में भी भगवत्ता का सार हुआ श्री नराकृत लीला तो मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुराधि रचिलन मधुर मधुराधिपति जो है उनका अखिल वस्तु मधुर होकर के ही विरायमान है ये श्री बल्हाचार्य जी के भी अधरम मधरम मधुरम इसमें हर जगह आठ माधुर्यो का एक जगह प्रयोग किया है मर, अंत में आठवें माधुरी के रूप में प्रत्येक श्लोक में वर्णन किया गया है मधुराधि शब्द स्पर्श रूपगंध इत्यादि की मधुर मां का वर्णन करते हुए अंत में श्री कृष्ण परम परम मधुर होकर के विराजमान और वे सभी माधुर्यों से प्राप्त माधु माधुर्यों से परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है ये वहां पर निपण किया तो उस राजा का नाम है मधुर तो मधुर की व्याख्या हो गई परम वे मधुर हैं सर्वोत्तम मधुर मधुराधिपति होकर के वे विराजमान है और माधुर्य का अर्थ है महा ऐश्वर्य के प्रकट होने पर भी या प्रकट न होने पर भी नाकृत लीला का जहां त्याग न हो उसका नाम है माधुर्य रागवर्तन चंद्रिका में श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने माधुरी की परिभाषा दी कि महीश्वर्य से भावे भावे वा अनाविर्भावल लीलाया अपरितग माधुर्य जहां महा ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो दोनों ही स्थितियों में ऐश्वर्य हो या न हो दोनों ही स्थितियों में मनुष्यवत लीला का त्याग न हो उसका नाम है माधव और श्री कृष्ण सारे ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं फिर भी माधुर्य लीला मनुष्यवत लीला इसका पालन करते हुए ही विराजमान हैं। बालक जैसे दूध पीता है दूध पी रहे हैं अपूतना के प्राण निकल जाए तो निकल जाओ यदि ढंग से बालक को गोदी में नहीं लिया है गले में लटकाया है और बालक डरेगा तो जिस चीज को पकड़ा है उसको जोर से दावेगा ही प्राण तो निकल जाओ। बालक का तो स्वभाव है कोई नया सा जीव देखेगा तो बिना डरे उसकी ओर और जाएगा और यदि बकासुर आ गए हैं तो पिछले तो बाल्य स्वभाव कारण ये क्या खिलौना है ये कैसा जीव है इसके पास जाकर के देखें कि बंगला के, के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं और बंगला के चोंच को पकड़ करके यदि भीतर दांत देखना चाह रहे हैं और चोंच को जबरदस्ती जब खोलेंगे जब और यदि वो चीर फाड़ होकर के मर जाए तो मर जाओ तो यहां पर बाल्यलीला का स्वभाव त्याग नहीं है ये शायद गुस्सा आ रही है तो जो वस्तु सामने आएगी उसको लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसे ही इंद्र ने मेरे ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की इंद्र तुझे छोड़ूंगा नहीं ऐसा कहकर के श्री कृष्ण के हाथ में गोवर्धन आ गए तो गोवर्धन उठा करके आ अभी देखता हूं गोवर्धन उठाकर तो मनुष्य लीला योग्य तो विद्यमान मानव भाव योग्य तो विद्यमान है उसका प्यार नहीं है परंतु ऐश्वर्य पर पूर्ण से प्रकट होता हुआ विराजमान हो रहा है। तो ये है तो वे मधुर राजा है उनका एक नाम यथा नाम है यथार्थ नाम है वो है मेचक मेचक माने श्याम रंग उनका है तो एक मधुर श्याम रंग उनके राजा हैं। उनका नाम है मधुर मेचक बोल मधुर मेचक भगवान की प्रेम पतन है इसके मधुर मेचक राजा राजा है परम मधुर उनके माधुर चार प्रकार के हैं लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणुपयो हो इतने साधारण प्रोत्तम गोविंद से चतुष्ट चार माधुर्य हैं उनके और मेचक होकर के कृष्ण रंग के रूप भी विराजमान है अच्छा कृष्ण रंग की एक विशेषता है कि काला रंग उसके भीतर सब समाया है सारे रंगों का जो समावेश है वह काले रंग में तो कृष्ण रंग ये श्रृंगार रस राज है और इनमें अन्य जितने भी रंग हैं वे सारे रंग श्री कृष्ण के भीतर ही समाहित हो जाते हैं इसलिए उनका नाम बेचक और श्रृंगार का जहां वर्णन किया गया वहां पर भी श्रृंगार वर्णन श्याम रंग के रूप में किया गया दया है तो एक मधुर बेचक नाम करके राजा हैं और उनकी मति रति युवति पति वे मति और रति उनकी दो तो रानी हैं मति का नाम पहले लिया गया इससे पता लगता है मती नाम करके जो रानी है बैधी भक्ति ये रानी तो है बड़ी और रागानुका जो भक्ति है रागात्मिका जो भक्ति है वो छोटी है तो मती और रति ये उनकी दो रानी है तो मती रति युवती पति वे मती रथ रत, और रति नामक दो युवतियों के पति हैं यद पालय और मती और रति इन दोनों का वे पालन करने वाले हैं माने इस नगर के वे पालक होकर के विराजमान हैं। मत रति युवती पति वे मति और रति नामक युवतियों के पति हैं यथपालयता माने ये जो प्रेम पतनम नाम करके जो नगर है उसके वे पालयता माने राजा हैं। मधुर को राजा वे मधुर मेचक हैं राजा इसलिए कहा गया कि यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबों का रंजन करे उसका नाम राजा जो प्रजा का रंजन करे उसका नाम राजा इसके वे राजा हैं और स्वयं भी सुशोभित होकर के विराजमान हो उसका नाम राजा तो ये मधुर को राजा वे स्वयं सुशोभित हैं और सबको सुशोभित करने वाले हैं इसी यथार्थ में राजा ये अन्नता के मधुरमेचक नाम है अन्यार्थ अन्दितार्थ ही अन्नताने जैसा नाम वैसे ही गुण नाम और गुण दोनों एक से हो उसको हम कहेंगे अन्वता तो वे अंतार्थ यथा नाम राजा होकर के विराजमान है गगने बिल नगर उनका ये प्रेमपत्तन नामक नगर गगने बिल आकाश में विराजमान है आकाश में विराजमान होने का तात्पर्य है श्रीमद वृंदावन धाम उनके लिए कहा गया कि शेष के ऊपर न के नीचे वाह श्रीमदावन नाम वो धाम है जो न तो शेष भगवान के ऊपर है न के नीचे है और साथ ही चिन्मय कमल है जैसे कोई दिव्य कमल हो सरोवर में पानी प्राकृत सरोवर में पानी आया तो पानी आने पर प्राकृतिक लौटे तो कमल होता तो पानी के सूख जाने पर कमल मुरझा जाएगा नष्ट हो जाएगा परंतु वृंदावन महाप्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होने वाली है वृंदावन को तो में होकर के प्रकृति से ऊपर होकर के विराजमान हैं श्रीमद गोलोक और श्री भव वृंदावन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है श्री भौम वृंदावन का ही एक स्वरूप गोलोक में है व्यापक होकर के शिव वृंदावन गोलोक के साथ में अभिन्न होकर के अप्रकट लीला के साथ में अभिन्न होकर के विराजमान होंगे जब तक सृष्टि है तब तक श्री वृंदावन के श्री भारतवर्ष की जो भूमि है उस भारतवर्ष की भूमि के जम्मद्वीप के जम्मद्वीप में भारतवर्ष की भूमि भारतवर्ष की भूमि में आर्यवर्त आर्यवर्त के अंतर्गत माथुर प्रदेश माथुर प्रदेश के एक भाग दिव्य कमल के रूप में दिख रहे हैं पृथ्वी के भाग जैसे दिख रहे हैं परंतु तो जब महाप्रलय हो जाएगी उस समय श्री वृंदावन बचे रहेंगे जैसे दिव्य कमल उसका नाश नहीं होता है बने तो गगने श्रीमद्रंदावन को तो गगन में विराजमान एक अर्थ अब गगने में एक दूसरा है अर्थ गो श्री गोलोक नीचे के छह लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल इनमें ऊपर सबसे ज्यादा आया फिर पाता है ना तो ये नीचे के सात लोग तो ये नीचे के सात लोग हैं भू भव स्व महा, जनह तपह और सत्य ये ऊपर के चौदह भवन हो गए इन चौदह भवनों के बाद में फिर प्रकृति के आठ आवरण आए एक आवरण के रूप में तो पृथ्वी ही है और दूसरे आवरण के, के, के रूप में पृथ्वी जल वायु पृथ्वी तो निकल गई फिर जल वायु तेज और आकाश ये पंच आवरण आए इन पांच आवरणों के बाद में फिर छठा आवरण आया वो आया अहंकार अहंकार के बाद में फिर आवरण आया और ये सात हो गए पंच आवरण पृथ्वी जलवायु तेज आकाश हो गया अहंकार और महातत्व महातत्व के ऊपर फिर एक आवरण आया वो आया सत्व स्तंभ इन तीन गुणों का आवरण आया इसको कहते हैं साम्या प्रकृति आठवा आवरण आया साम्या प्रकृति का इन आठ आवरणों से तक पृथ्वी है आ, माया है इस माया के आवरण के आगे जाकर के फिर श्री बैकुंठ की ज्योति आई वो ज्योति ही ब्रह्म स्थान है उसको सिद्ध लोक कहते हैं जहां पर ज्ञानी जन मोक्ष को प्राप्त करके साहित्य प्राप्त करके अवस्थित होते हैं तो पृथ्वी के आवरण के ऊपर आकर के शिव का आवरण आया शुभ लोक आया और शुभलोक का भी सर्वश्रेष्ठ जो भाग है वो सर्वश्रेष्ठ भाग हुआ हुआ, हुआ सिद्ध लोक सिद्धलोक के ऊपर जाकर के फिर बैकुंठध धाम आया था धाम के ऊपर जाकर के बैकुंठ के ही एक भाग के रूप में श्री साकेत धाम आए साकेत धाम के भी ऊपर जाकर के द्वारका आई द्वारका के भी ऊपर जाकर के मथुरा आई मथुरा के भी ऊपर जाकर के फिर श्री वृंदावन आई वृंदावन के रूप पर जाकर के श्री प्रेमय श्री निकुंज मंदिर आया प्रेम पतन आया बोलो प्रेम पतन की जय ऐसे दगने बिल नगरम ये जो प्रेम नगर है यह गगन में अर्थात सारे लोगों के पहले देवी का धाम माने माया देवी का धाम फिर इसके बाद में महेश का धाम फिर महेश के बाद में विष्णु का धाम फिर विष्णु के धाम के भी ऊपर जाकर के फिर श्री श्री राम उनके धाम राम के भी ऊपर जाकर के फिर कृष्ण कृष्ण और के का सर्वोत्तम जो भाग है वह श्री गोलोक है तो गगने गगने का तात्पर्य है सबसे ऊपर माया से अतीत होकर के देवी महेश हर धाम से तत्व तत्व इन धामों से अलग अलग होकर के जो गोलों के खिलाफ की हम बदलना कर रहे हैं तो गगने बिलसत नगरम गगन में या नगर विराजमान एक अर्थ हुआ अब गगने बिलसत नगरम का एक दूसरा अर्थ हुआ कि वैष्णव के मन रूपी हृदय में नगर विराजमान है गगन माने मन रूपी मन आकाश हृदय आकाश में यह नगर विराजमान है तो फिजिकली ये जो श्री वृंदावन है ये सर्वोर्ष विराजमान है वृंदावन सर्व व्यापक होने के कारण श्री गोलोक में ऊपर भी विद्यमान है और व्यापक होने के कारण इस भूमि पर भी कोकुल के रूप में भी शिव वृंदावन विराजमान थे। कभी वो अलग होकर के दिखेगा गोलोक और भव वृंदावन अलग अलग दिखेंगे कभी व्यापक होकर के एक है यहां का पढ़कर वहां चला जाता है वहां का पढ़कर यहां जाता है तो व्यापक होकर के भी शिव वृंदावन विराजमान है ऐसे गगने बिलसत नगर सर्वोद्ध रूप में भी माया अतीत होकर के भी श्री वृंदावन विराजमान है और भक्तों के हृदय आकाश में भी श्री वृंदावन विराजमान है उन वृंदावन में ही मन वृंदावन में ही भक्तगण श्री प्रिया लीला प्रियालाल की लीला का दर्शन करते हैं नई किशोरों मंदरम नाम ये श्री वृंदावन या नई किशोरा मंदरम ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नई किश्रह माने बिना सुर वाले व्यक्तियों का ही निवास के कई अर्थ है एक अर्थ बता रहे हैं जिनके सर नहीं है ऐसे लोगों का निवास लिखा हुआ एक बाप बाहन कैसा दिखने लगेगा नहीं नहीं नएक स्त्रह का तात्पर्य है सिल का तात्पर्य है स्वार्थ अभिमान सेल्फिशनेस जिनमें नहीं है ऐसे लोगों का ही यह वृंदावन निवास है सिर माने अभिमान सिर माने निज का स्वार्थ जिनमें अपना स्वार्थ नहीं है ना एक सराह जिनमें अपने अपना सिर जिनके पास में नहीं है ऐसे लोगों का यह स्थान होकर के विराजमान है नए इस नयिक सिरता का ये अनेक कवियों ने खूब वर्ण किया भूई धरे सो पैठ है घर मान कबीर कह रहे हैं कि कविरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं ही शीश उतारे भूधरे सो, सो पैठ है ये प्रेम का जो घर है ये जो प्रेम पतन है ये ऐसा है जिसने अपना शीर्ष काट करके समर्पण कर दिया अर्थात छोड़ दिया, वो व्यक्ति तो वृंदावन में निवास करेगा और जिसने अपने स्वार्थ को पकड़ा रखा है वो वृंदावन में रहते हुए भी यहाँ रहने का अभी पूरा अधिकारी नहीं बना है यहाँ का जितना भी परकर है शिव वृंदावन का जितनी भी सखीगढ़ गोपीगढ़ यशोदा वे सब उनका सर्वस्व धर्मार्थ प्रिय आत्म तनय उनके धर्मार्थ अर्थ आत्मा तने सब सब कुश्न के लिए तो नई कुछ का तात्पर्य है जिनके पास में शीश नहीं है ऐसा ये नगर सिर माने अभिमान सिर माने अपने स्वार्थ की बहुत सी भावनाएं जिनमें नहीं एक अर्थ अब नई का दूसरा हुआ जिनके सिर एक नहीं है अनेक अनेक वाले अर्थात अनेक प्रकार की अभिलाषाओं के द्वारा कृष्ण का ही संतर्पण करने वाले है ये श्री वृंदावन की विशेषता तो वृंदावन का दूसरा हुआ ब्रिजवासियों की सारी अभिलाषा श्री के लिए ही है कृष्ण के अथरक्त तो इनकी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है अब नई का तीसरा अर्थ नगर के अर्थ में जैसे पत्तन जो होता है उसमें ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर्स होते हैं ऊंची ऊंची इमारतें इमारते होती हैं, अनेक अनेक शिखर वाली इमारतें होती हैं उनके टॉप अनेक होते हैं इसी प्रकार नई किश ये नगर तो नगर का रूप दिया है पत्तन का रूप दिया है इसलिए ऊंचे ऊंचे भवन है एक शिखर वाला भवन नहीं है बल्कि कई कई शिखर वाले ऊंचे ऊंचे भवन यहाँ विराजमान है तो नई किश के तीन अर्थ हो एक अर्थ हुआ जिनने अभिमान और स्वार्थ को रूपी को काट दिया है जो बिना वाले हैं अभिमान रूपी सिर जिनके पास में नहीं है ऐसा ये नगर है परंतु तो वो बड़ा भयंकर सा हो जाएगा इसलिए नई किस का तात्पर्य है बल्कि देवता रूप में अनेक अनेक सुर वाले होकर के ये विराजमान है कोई पंचानंद कोई कोई विराजमान जैसे नारायण के दिख, दिखाए गए ऐसे ब्रिज के जितने भी ब्रिजवासी हैं उन सबों को श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला में सभी बछड़ा बालकों को शास्त्र शिक्षा भगवान के रूप में देखा अपने पिता शास्त्र शीर्षा जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ उन हजार सरवाले माने अनंत सर वाले भगवान के रूप में सारे ब्रिवासियों को शंख चक्र गधापद में धारण किए हुए शास्त्र शीर्षा नारायण के रूप में ब्रह्मा ने दर्शन किया अब ब्रह्मा का दर्शन भ्रम नहीं हो सकता ब्रह्मा का दर्शन तो यथार्थ होगा ब्रह्मा तो वही है जो कि सर्वभिच है इसलिए ब्रह्मा के दर्शन को तो प्रमाण मानना पड़ेगा ये सी सबके सब श्री विश्व स्वरूप ही होकर के बिलाई तो नैकसरा के तीन अर्थ हुए नैसरा का एक अर्थ हुआ जिनमें माइक स्वार्थ भावना रूपी सिर नहीं है एक नंबर दो नैकसरा का दूसरा अर्थ हुआ जिनमें जिनका स्वरूप श्री शास्त्र शीर्षा नारायण रूप है अर्थात जो चिन्मय होकर के ही विराजमान हैं, उनके शरीर प्राकृत पंच महाभूत से बने हुए नहीं हैं, उन सब के शरीर विशुद्ध होकर के विराजमान वे सब श्री में श्री शाह नारायण रूप में ब्रह्मा के द्वारा देखी गई न एक श्रा सहसा के रूप में जिनका दर्शन किया है तीसरा हुआ नई का कि जिनके हृदय में अनेक अनेक भावनाएं उनके सिर माने उनकी भावनाएं अनेक प्रकार की हैं और वे सारी भावनाएं केवल कृष्ण के, के सुख के लिए उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं सिर माने इच्छा उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे सारी इच्छाएं श्री कृष्ण के लिए ही है और नई किस तरह का चौथा अर्थ हुआ कि जैसे नगर में अनेक अनेक इमारतें होती है और उनके शिखर अनेक होते हैं इसी प्रकार अनेक शिखर वाला नगर ऐसे इस नई श्रम मंदरम नामक ये अनेक शिखर वाला ये प्रेम पत्तन नगर है इस प्रेम पत्तन का नई श्रम मंदरम नामक प्रसिद्ध है कि कौन से नगर में जा रहे हैं बोल उस नगर में जा रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अनेक शिखर वाले जहां पर भवन हैं अर्थात कृष्ण सेवा की अभिलाषा अनेक प्रकार से जहां पर विराजमान हैं ऐसे इस भवन का हम दर्शन करना चाहते हैं ऐसा गगने बिलसती नगर बिलसती में वर्तमान काल का जो प्रयोग किया गया वो ये दिखला रहा है कि ये नगर आज भी विद्यमान है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा, पड़ा हुआ है वस्तु तो है प्राप्त है, है, वह प्रमाणित इसलिए ऐसा ऐसा शिखर, नगर वर्तमान काल के प्रयोग के द्वारा दिखा रहे हैं कि वो नित्य प्राप्त वस्तु है जिसके मधुर मेचक नाम करके राधा विराजमान है मधुर कहने का तात्पर्य यही है कि वे बेचक माने श्रृंगार को होकर के विराजमान पर हो है परम मधुर हैं श्रृंगार सर्वस्व कहकर के उनको कहा गया तथा भगवान देव की सुचक सुव की सुत श्री कृष्ण ही वहां पर मधुर बेचक होकर के विराजमान है इसीलिए उनका नाम मदन मोहन और उन श्री मदन मोहन की मती और रति नामक दो युवतियां हैं दो पत्नियां हैं मती माने शास्त्र और रति माने कृष्ण प्रेम ये दो उनकी पत्नी है इन दोनों पत्नियों के वे पति होकर के बिराजमान हैं। इनमें मतवा बड़ी है क्योंकि भक्ति में प्रवृत्ति प्रायः मती के द्वारा ही होती है ऐसी मती और रति तो रति कौन है वो रति तत्वतः श्रीमतीश्वराधिकार श्री और मती है शास्त्र की आदि ऐसा ही नगर है इसके लिए ही श्री रसको जी कह रहे हैं जदा बल्लभ रसिको मत अनुज मेरे छोटे भाई बल्लभ रसिक का एक श्लोक है कि दगन तला अवन तलम दैवशात एक सुख निवास आयो पृति मुहू सदनम अशिश परम प्रेम के प्रेम रूपी कोई व्यक्ति आज आकाश से गोलोक से उतर करके कोई आया गगन तो तला अवन तलम गगन तल से कोई व्यक्ति माने कोई गोलोक का निवासी पृथ्वी तल पर आया तो गोलोक से उतर कर कोई पृथ्वी तल पर आया अशुर्ष वो ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति का जहां के जो राजा हैं उनका महल कहां है उसका रास्ता कहा गया है ये हमको बता दो क्योंकि वे प्राकृत से रहित हैं। गोलोक से कोई व्यक्ति उतर करके पृथ्वी तल पर आया और वृंदावन के निवासियों से वो पूछ रहा है कि कृष्ण का घर कहाँ है कृष्ण कैसे है असिर प्राकृत से रहित हैं। अर्थात चिन्हय शरीर वाले हैं वह साहब परम प्रेम वो अभिमान स्वार्थ का त्याग करके असर माने करके, असर माने भाव को को धारण करके के स्थान पूछता है तो ये प्रेम पत्तन श्री कृष्ण का वह स्थान है जहां पर नित्य पल के लोग निवास करते हैं और जहां पर यहां के संसार के जो जन हैं वे भी जहां नित्य पर कर का संग प्राप्त करके प्राकृत शरीर से रहित कृष्ण को ढूंढते हुए दौड़ते इसलिए ये जो नगर है ये नगर अद्भुत होकर के नगर है और ये नई ईश्वरों मंदिरों नामों बिना कृत शरीर वाले अर्थात चिन्मय शरीर वाले श्री कृष्ण और उनके परिकर का निवास स्थान है ऐसे अप्राकृत शरीर वाले के शरी, के शरीर स्थान को, इस प्रेम नगर को बैकुठ से उतरने वाले व्यक्ति भी ढूंढते हैं जैसा कि कहा गया नपीत ममृतम माया को तो बना विरोधिता सीतापते मुधा मनो रते आस्पद श्लोकार कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर के भले ही मैंने अमृत का पान नहीं किया अब ये योगी की एक प्रक्रिया बता रहे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध और आज्ञा चक्र में जो व्यक्ति स्थित हो गया वो कह रहा है एक योगी कि मैंने योग की साधना नहीं की हमारे दोनों आंख इनमें हैं सूर्य और चंद्रमा इन सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके दोनों आंख हो सूर्य चंद्रमा इनके बीच में जहां नाक और आख मिलती है भावों के बीच में ये स्थान है आज्ञा चक्र इनके बीच में बैठकर के मैंने कुंडलनी जागृत करके समाधि नहीं लगाई है योग्य प्रक्रिया में कुंडलनी जागृत करके आज्ञा चक्र में स्थित होकर के सूर्य चंद्र के बीच में स्थित होकर के के अमृत का पान मैंने नहीं किया इसी तरह से मैंने श्री रामचंद्र जी के समय सीता पति उनके बनगमन का विरोध भी नहीं किया ये भी एक समाधि का स्वरूप है कि योगी जिस समय कुंडल भी जागृत करता है उस समय विषयों की ओर प्रवृत्ति उसका भाव विरोध करके केवल अपने लक्ष्य की ओर ही जाता है पुण्य संल मैंने पुण्य जल में डूब करके तीर्थों में स्नान नहीं किया और अपने को भी परम कल्याण रूप शिव रूप श्री कृष्ण को समर्पित नहीं किया तो फिर भी मैं यहां उस परम मधुर रस का आस्वादन करने के लिए उत्सुक हो रहा हूं तो ऐसी परिस्थिति में जब तक अरे साधक तू सब कुछ त्याग नहीं करेगा तब तक विषयों से अपने मन को हटाएगा नहीं जब तक तू श्री कृष्ण में ही एकमात्र समाधि नहीं लगाएगा तब तक तू यदि प्रेमी बनना चाहता है तो यह बड़ा मुश्किल काम है हमारे वृंदावन के रस्तों ने इसी बात को लेकर के बड़ी सुंदर बात कही कि नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू कहे को मुण नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू कहे को मूल मोड़ा दे यदि नित्य विहार का दर्शन करना चाहता है तो पहले नित्य शुद्ध जो हैं उनका जैसा प्रेम है अर्थात सब कुछ त्याग करना उस प्रवृत्ति को अपनाएगा तू ये चाहता है कि संसार भी चलता रहे संसार के सुखों को भी भोगता रहूं संसार के यश को भी प्राप्त करता रहूं और नित्य विहार का भी दर्शन कर लू ऐसा नहीं होगा नित्य विहार का दर्शन करने के लिए तुझे कहीं एकात्मता ग्रहण करनी पड़ेगी और दूसरी वस्तुएं भी मिले ये जो अमरबेल मिल रही है लाभ प्रतिष्ठा इस लाभ प्रतिष्ठा से भी तुझे अपने आप को बचना पड़ेगा तो इस श्लोक में भी यही बात कही गई है कि यदि अन्यत्र कहीं प्रवृत्ति लगी हुई है और फिर प्रेम नगर को प्राप्त करना चाह रहा है तो प्रेम नगर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये प्रेम नगर अनेक शुरू का स्थान है जहां कृष्ण के प्रति ही सारी प्रवृत्तियां हैं उन लोगों का ये अपूर्ण से स्थान होकर के विराजमान है इस प्रकार परोक्ष रूप में यहां प्रेम नगर का वर्णन किया है कि ये प्रेम नगर बड़ा दिव्य है सर्वोर्ध है इस भव उन्नायन जहां पर हम बैठे हैं ना किसी रज की मेहमा को बताने के लिए श्री गोलोक की महिमा का वर्णन किया हमको लगता ये है कि अरे यहां पर हम बैठे हैं यहां पर तो क्या है तो स्थित नहीं है पर इसकी महिमा को बताने के लिए शास्त्रों ने वर्णन किया गोलोक की महिमा का कि यहां पर बैठकर हमको गोलोक जाना है गोलोक कैसे जाएंगे गोलोक कैसा है उसके लिए वर्णन करेंगे कि चौदह जो भवन है उनको पार किया उन चौदह भवन को पार करने के बाद में जो माया है उस माया के आठ आवरण को पार किया माया समुद्र पूरा हो गया इसके बाद में, में जो मोक्ष समुद्र समुद्र है सिद्ध वो सिद्ध समुद्र आया सिद्ध समुद्र के भी ऊपर जाकर के शिवलोक आया शिवलोक के भी ऊपर जाकर के विष्णु का लोक आया विष्णु के लोक के ऊपर को जाकर के फिर श्री रामचंद्र जी उनका साकृत और उसके ऊपर भी द्वारका का मथुरा वृंदावन फिल्म कुंज ये बढ़ने की तो इस धाम की महिमा को तो बताने के लिए इसके मूल को बताया जा रहा जब तक मूल्य पता नहीं लगेगा तब तक वस्तु के प्रति निरादर की भावना बनी रहेगी जो मूल्यवान हीरा है उसके हीरा के स्वरूप को यदि कोई नहीं समझे महाराजा रणजीत सिंह उनके पास में कोहिनूर हीरा था, पर तो वो कोहिनूर हीरा काम में किसके आता था? पेपर वेट के कागज के ऊपर कागज के ऊपर रखने के लिए वो कोहिनूर हीरा रखते थे बाद में श्री महाराणा पंजाब के रणजीत सिंह उनसे वो कहीं मुगलों के पास में आया मुगलों के पास में मुगलों के अंतिम संतुलत के रूप में फिर उसको एक्सचेंज करके पगड़ी बदलने के बहाने वो पहुंच गया ब्रिटिश और महारानी एलिजाबेथ उनके विक्टोरिया उनके विक्टोरिया के क्राउन में उसको जड़ दिया गया उसके बीच तीन तू करके तो उसकी कीमत तब पहचानी गई जब तक कीमत नहीं पहचानी गई तब तक वो बच्चों के खेलने का खिलौना था वो ही रहा। कोई नहीं हीरा तकते ताउस में उसको जड़ाया गया कोई भी हीरा जो है उसको कहीं ही पेपर वेट के रूप में प्रयोग किया गया तो वस्तु का मूल्य पता नहीं लगेगा तो वस्तु का अनादर होगा इसी तरह से हम इस रज में बैठे हैं रज के मूल्य को हम नहीं जानते हैं इसलिए रज का अनादर अब रज के आदर को करने के लिए ये वृंदावन कोई मामूने वस्तु नहीं है यहां पर हमारा एक क्षण के लिए भी आना कोई मामूने वस्तु नहीं है ये बताने के लिए श्री गोलोक की महिमा का वर्णन किया पता है ये कौन सी गोलोक की महिमा का वर्णन करने के बाद में फिर धीरे से कह दिया गया जो वो गोलोक है वही तो है तो यहां की महिमा का पता लगेगा तो गोलोक की जितनी भी महिमा का बृद् संहिता में वर्णन किया गया श्री बृहदभागवतामृत में जो महिमा का वर्णन किया गया वो तत्वता जिस रज में हम बैठे हैं इस रज की महिमा को बताने के लिए उसकी महिमा का वर्णन किया गया तो ये जो श्री वृंदावन है वृंदावन ये गगने बिल सत्य नगरम सर्वोच्च रूप में विराजमान है ये तो ऐश्वर्य हो गया अब यहाँ की दो रानी है मति मति और और भक्ति, भक्ति में प्रवेश होता है मात्र ज्ञान के द्वारा ऐसे ही भक्ति में प्रवेश होगा ज्ञान के द्वारा परंतु शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में फिर शास्त्र ज्ञान की पोचरी बात करके ऊंची रख दी जाती फिर व्यक्तिगत जो संबंध है उसको ही माना जाता है लड़के लड़की की शादी करानी है एंगेजमेंट कराना है उस समय दस चीज देखी जाएंगी लड़की कैसी है नाक कैसे है आप कैसे है लड़का कैसा है कितना कमाता है क्या उसका परिवार है उसके पास में क्या एसेट्स है क्या संपत्ति है सब कुछ देखा जाएगा परंतु जब ब्याह हो गया तब कोई नहीं पूछता है कौन क्या है तब तो ये मेरा पति मैं इसकी प्रिया ये भावी रहता है बाबर पर सारे जो पहले जितनी खोज खबर की गई थी जितने भी गुणों को ढूंढा गया था उन सब की पोटली बांध करके कहीं फेंक दी जाती फिर तो सर्वस हो जाते वे ही अब चाहे लंगड़े हैं लूले हैं अंधे हो जाए ताड़े हो जाए शादी हुआ उसके पहले तो बड़े स्मार्ट थे और बाद में किसी का हाथ पर टूट जाए अंधा हो जाए तो ये थोड़ी संबंध समा हो जाएगा फिर संबंध ही बड़ा हो जाएगा तो शुरू शुरू में तो मति है पर मति हो जाने के बाद में जब प्रीति हो गई तब हो गई रति और उस समय फिर गुणों के आधार पर प्रीति नहीं होगी जो प्रीति है वो कहीं ऐश्वर्य के ऊपर कहीं पद कहीं उनकी महिमा इनके ऊपर तो भय या लोक या वैभव इन तीन की तिपाही के ऊपर नहीं शुरू शुरू में ठाकुर से भजन भजन किया जाता क्यों? क्योंकि भजन नहीं तो दंड मिलेगा भय के कारण प्रीति में प्रवृत्ति कराई जाती है हैं हैं, हमारी मैया कैसी? है ऐसे नहीं के ठाकुर जी के हाथ में लट किया है ना फिर मार ठाकुर <laughs> जी को भोग चीज भागे कहते मैया दे दे तो के हाथ में लठिया है ना लठिया से मारेंगे बंशी हैं तो के तो तो मारेंगे तो शुरू शुरू में भाई या लोग धनवान हैं हमको किसी चीज के जरूरत हमको दे दो तो या तो फिर या कहीं ग्रीड लोग है एक तीसरी चीज है उनमें इतने अपुलेंसेस हैं हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है हम तो भिकारी हैं इसलिए तू दयालु दयाल हो हमको कुछ दे तो अपुलेंसेस देर और कहीं इन तीन के पर तीन की तिपाई पर शुरू शुरू में प्रेम तिखता है मात्र ज्ञान तो पूर्वक प्रेम होता है जब प्रेम हो जाता है उसके बाद में फिर तीनों चीज एक तरफ सड़ जाती है न ठाकुर से डर रहता है न ठाकुर से कुछ मांगने का लोभ रहता है न ठाकुर की महिमा को देख करके उन उनके सामने शरणागत होने के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है ये नहीं है हम उनके हैं हम तो उनकी गोदी में बैठेंगे फिर तो ये भाव हो गया वे मेरे हैं मेरा ये काम उनको करना पड़ेगा ये प्रीति कहीं स्थित हो जाएगी हम उनको डांटेंगे हम उनकी डांट खाएंगे सब वस्तुएं फिर वहां पर प्रेम की स्थिति में कहीं पहुंच जाती है तो मति बड़ी है और रति छोटी है तो रति युवती पति ही और य इस प्रेम नगर के पालयता पालन करने वाले श्री मधुर बेचक नाम है नाम भी बड़ा सुंदर है बड़े मधुर हैं और बेचक माने श्याम रंग के हैं जिन में सारे रंग समाहित हो जाते हैं ऐसे राजा और राजा कहने का भी बड़ा सार्थकता है कि वे माने गगने पर हम बैठे हैं इस वृंदावन की महिमा का गायन करने के लिए पहले गोलोक की महिमा का गायन किया कि गोलोक में ऐसा है श्री कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवा तर्व दृणा भूमि चिंता मणिमयी तोयमता इतनी महिमा का गायन किया कि वहां के सारे वृक्ष कल हैं वहां का जल अमृत है वहां की भूमि चिंतामणमयी है फिर कह रही है ये जो भूमि है ये भी बैसी परंतु तो वहां की चिंतामणि के लिए चिंतामणि की दृष्टि से कोई प्रीति नहीं कर रहा है कृष्ण के सुख के लिए प्रीति कर रहा है ऐसे ये भूमि भी प्रेम का दान करने वाली है प्राकृतिक चिंतामणि तो क्या चीज है ये दिव्य चिंतामणि प्रेम को प्रदान करने वाली ये भूमि है तो इस भूमि से प्रेम किया जाएगा तो गगने विंसती वो ऊपर विराजमान है और वही भक्तों के हृदय में विराजमान है और वही साक्षात रूप से कृपा करके धाम के रूप में विराजमान हाँ। दगने शब्द के तीन अर्थ गगने माने सर्वोच्च आकाश में स्पेस में गगने माने हृदय रूपी आकाश में और डगने माने साक्षात रूप से धाम रूप से भी वह सामने विराजमान डगने बिल सत्य नगरम ऐसा नगर है जो नगर कैसा है नई किश्वरो मंदरम जहां नगर के स्वामी न एक शराह वे शास्त्र शीर्षाह है यहां के सारे निवासी भी शास्त्र शीर्षाह नारायण रूप होकर के विराजमान एक श्रवाल नहीं है दूसरा हुआ नई किश्वरा माने यहां पर उसको प्रवेश मिलेगा जिसने अपने सिर को काट करके समर्पित कर दिया है जिसमें सर्व समर्पण विराजमान है शीर्ष का का तारे धूल धर सो पैठे घर में जिसने अभिमान का त्याग कर दिया नई किसरह जिसके पास में एक अभिमान का अंश मात्र भी नहीं है वो यहां पर निवास कर सकेगा और तीसरी बात का अर्थ किया कि यहां के सब निवासी भी शरीर वाले हैं और चौथा अर्थ हुआ नई किश्वर का जहां पर अनेक-अनेक कलश और विराजमान हैं ऊंचे ऊंचे गगन चुंडी इमारतें जहां पर विराजमान हैं अनेक शखर वाला यह नगर है ऐसा एक नगर है इस नगर के मधुर मेचक नामक राजा है उन राजा की दो पत्नियों के साथ में वे सर्वत्र इस मधुर के नगर के आस्वाद को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही हैं। अब राजा यदि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ले कि मुझे ये भी करना है यह भी करना है यह भी करना है तो हो गया फिर सुख क्या हो गया तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी में तो पड़ा रहेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा एक मिनट भी सो नहीं पाएगा फिर उसका राज्य वो तो उसके लिए एक कंटकों का आराम हो जाए इसलिए एक बढ़िया राजा वही है जो कि अपने, अपने मंत्रिमंडल को और अंग लोगों को विभाजित कर देता है एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि ईमानदार होता भी है ईमानदार दिखता भी है और जिसको इवेंट मैनेजमेंट आता है और जो अपने कार्य को विभाजित करके चलता है अपने ऊपर कम से कम जिम्मेदारी रखता है केवल नियंत्रण करने का कार्य तो वो करता है जो कंप्लाइंस करने का कार्य है उसको वो नहीं करता है कार्य का संपादन कराना ये उसके मंत्रिमंडल का कार्य है राजा हर जगह यदि स्वयं जाएगा तो गृहस्थि की तरह से हिस्सा है गृहस्थि का जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका एक स्वभाव होता है हम करेंगे तो ठीक होगा बच्चे करेंगे तो ठीक नहीं करेंगे इसलिए यदि ये विचार करते हैं तो चाहो जो तो समझेंगे तो हर जगह तो संसार के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी ये दुर्दशा है कि ये मानते मैं करूंगा तो ठीक होगा बच्चे करेंगे तो ठीक नहीं होगा इसलिए दिन भर खटते रहते हैं बूढ़े होने पर भी खटते रहते हैं काम में जुटे रहते हैं होना ये चाहिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी बच्चों को सौंप है तो आप बच्चे समझ बच्चों को करने दे तो। जहां उचित है उतना सही इंस्ट्रक्शन दे दो परंतु स्वयं यदि आगे आगे बढ़ोगे तो मरते रहो फिर सुख क्या भोगे तो ये राजा ऐसा चतुर राजा है कि इसने अपने सारे काम काज को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है और स्वयं मौज कर रहा है ऐसे नित्य निकुंज में नित्य बिहार करने वाले श्री श्याम सुंदर की जय हो होना बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा रमण हरि